यो ब्रह्म विदधा पूर्व यो वे वेद तं तस्में तत्मु प्रकाशम मु शरण प्रपदे ओ शांति शांति शंक्यम हे शव बादरायनम सूत्रभाष्य वंदे भगवुनपुन ईश्वर गुररात्मे मूर्ति भेद विभागिनेोमव्यादेहाय दक्षिणा शांति ही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 जीवन मुक्त का लक्षण पचासवें श्लोक में बताया और जो जीवन मुक्त होता है यानी ज्ञान का फल है दृष्ट फल जीवन मुक्ति और अदृष्ट फल विधेय मुक्ति तो जीवन मुक्त ही अदृष्ट फल जो ज्ञान का है विधेय मुक्ति उसे पाता है तो जो जीवन मुक्त विध्य मुक्ति को पाता है उस जीवन मुक्त का स्वभाव कैसा होता है फल जीवन मुक्ति वह कैसे पाता है और अदृष्ट फल विध्य मुक्ति कैसी उसे उपलब्ध होती है इसे स्पष्ट करने के लिए इक्यावन और बावन इन दो श्लोकों में एक में उदाहरण सहित जीवन मुक्त का स्वरूप बताया गया यानी जीवन मुक्ति रूपी फल का स्वरूप बताया और बावनवे श्लोक में विधि मुक्ति कैसे पाता है जीवन मुक्त इसे स्पष्ट किया गया कठोपनिषद ने बताया है कि विमुक्तस्य विमुचित जो जीते जी मुक्त हुआ है समस्त अध्यारोपित बंधनों से अपने आप को विनिर्मुक्त समझता है वही मुक्त होता है का मतलब शरीर छूटने पर विधेय कैवल्य को पाता है एक उपनिषद बताती है छांदोग्य श्रुति बताती है कि कस्य चीरम यावन विमोक्ष से अथ संपत् का अर्थ होता है कि ब्रह्म जीवन मुक्त तस्य शब्द से लीजिए ब्रह्म ज्ञानी स्थित प्रज्ञ जीवन मुक्त एक ही व्यक्ति को परिलक्षित करने वाले शब्द है जीवन मुक्त स्थित प्रज्ञ गुणातीत ज्ञानी भक्त तो ये तस्य शब्द से ग्राह्य हैं इन शब्दों से परिलक्षित जीवन मुक्त उसे अदृष्ट फलभूत विधेय कैवल्य को पाने के लिए उतना ही विलंब है कितना कहते हैं जितना प्रारब्ध भोग करके क्षय प्रारब्ध का होने में समय है उतने समय का ही प्रारब्ध क्षय तक का विलंब विधेयक मुक्ति रूपी अदृष्ट कल्पाने में होता है ज्ञान का जैसे ही प्रारब्ध का भोग करके क्षय हो जाता है तो विधेय कैवल्य उसे प्राप्त होता है इसे समझाने के लिए भगवान भाष्यकार ने तीन दृष्टांत बताएं जले जलम यथा विषे एक दृष्टांत वाक्य है दूसरा दृष्टांत वाक्य है यथा वियद योमि और तीसरा यथा तेजह तेजसी इन अलग अलग तीन दृष्टांतों से ये बताया गया कि ब्रह्मज्ञ की उपाधिभूत स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर का जो कर्मज संबंध था प्रारब्ध रूपी कर्म निमित्तक संबंध था वह प्रारब्ध रूपी निमित्त के क्षीण होने से क्षीण हो जाता है तो दोनों शरीर छूट जाता है स्थूल शरीर तो यहीं पर रहता है अंत्येष्टिक क्रिया से उसका क्षय हो जाता है और सूक्ष्म शरीर अंतःपाती अलग अलग तत्वों का जो सत्रह तत्व है अज्ञानी के दृष्टि में विलय होता है उनके अपने अपने परिणामी उपादान कारण भूत अपृत पंच महाभूतों के सत्वुण तथा रजोगुण में और कारण शरीर तो पहले से ही बाधित होता है और इन तीनों शरीरों का ब्रह्मज्ञ के दृष्टि में विलय होता है स्वरूप में जिसमें विलीन होगा सूक्ष्म शरीर यदि अज्ञानी की दृष्टि को लेकर के सूक्ष्म भूतों में विलय हुआ मानेंगे तो इनके विलय का आश्रय पंचभूतों की सत्ता स्वीकार करनी पड़ेगी ना उद्वैत तो होगा तो अज्ञानी तो भूतों को सत्य समझता है इसलिए अज्ञानी को समझाने के लिए बता दिया कि गता कला पंचदश प्रतिष्ठा इत्यादि से प्रश्नोपनिषद में कि अज्ञानी के अज्ञानी अज्ञानी के सूक्ष्म शरीर अंतपाती तत्व उनके परिणामी उपादान कारण में विलीन लेकिन ज्ञानी की दृष्टि में अजातवाद है एक ब्रह्मात्म को छोड़ करके द्वितीय वस्तु है ही नहीं परमार्थ सत्य तो इसलिए उस परमार्थ सत्य वस्तु का मैं के रूप में अनुभव करने वाले को तो उस मैं में ही समस्त अध्यस्त प्रपंच का विलय अनुभव में आता जैसे रस्सी के ज्ञान से रस्सी में रस्सी के अज्ञान से प्रतीत होने वाला जो सर्प था वह कहीं रस्सी का ज्ञान होने पर बिल आदि में नहीं जाता अपितु तो रस्सी में ही विलीन हो जाता है क्योंकि रस्सी ही था रस्सी का आज्ञा निवृत्त तो हुआ यानी रस्सी रूप ही रहा उसकी सत्ता से अलग उसकी सत्ता थी ही नहीं ऐसे एक सच्चिदानंद स्वरूप प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म से अतिरिक्त अन्य किसी की सत्ता अवशिष्ट अनुभव न करना ये विधेय कैवल्य ब्रह्म ऋषि अवस्थित होना तो गंगाजल को एक पात्र में उठा लिया और फिर गंगाजी में ही डाल दिया तो जब तक गंग, गंगा से भरा हुआ पात्रस्थ जल पात्र में है तब तक तो गंगा जल अलग और पात्रस्थ जल अलग सा प्रतीत होता है और जब उस पात्रस्थ जल को गंगाजी में डालते हैं तो गंगाजी से अलग नहीं होता वो गंगा ही होता है ऐसे महाकाश और घटाकाश इनमें घटाकाश परिचिन है महाकाश अपरिचिन्न है लेकिन घटाकाश में परिचिन्नता स्वतः नहीं है वह घट रूपी परिचिन्न उपाधि से अध्यारोपित है वह घट रूपी उपाधि नष्ट हो जाए तो घटाकाश में परिचिता से दिखाने वाली उपाधि न रहने से घटाकाश महाकाश ही है तदात्मक है ऐसे ज्ञानी की कार्यक्रम संगात्रुप उपाधि का विलय हो गया तो फिर ज्ञानी ब्रह्म ही है ब्रह्म से अवस्थित है यह विधेयक कैवल्य है ऐसे चंद्रमा का प्रकाश अमावस्या के दिन उसके अपने वास्तविक स्वरूप भूत सूर्य प्रकाश स्वरूप सूर्य में विलीन हुआ वो फिर चंद्रमा उस दिन नहीं है चंद्रमा है लेकिन अपने वास्तविक रूप से है सूर्य रूप से है इसे प्रश्नोपनिषद में बताया गया यथा नामरूपे विहाय तथा विद्वान समुद्रेअ विमुक्तः विमुक्त परात्म पुरुष मुपैती दिव्य इसी का दृष्टांत देकर के जल का परिच्छिता जल तत्व में तभी तक प्रतीत होती है जब तक उस प्रवाहित जल का गंगा ये नाम गंगादी और उनका जो अपना आकार है नाम का अर्थभूत प्रवाह तभी तक समुद्र और नदियां अलग सी प्रतीत होती है जैसी नदियां समुद्र में मिलनी होती है तो पहले अपने उपाधि का परित्याग करती हैं और फिर नदी में समुद्र में विलीन होती है तो समुद्र इस नाम से ही कही जाती है ऐसे ब्रह्म व्यता जब प्रारब्ध का क्षय होने पर अपनी उपाधि को छोड़ता है और छूट जाती है उपाधि छोड़ने का कर्तित्व भी ब्रह्म में नहीं है वो छूटी जाती है निमित्त न होने से निमित्ता पाए नैमित्त कश्यापी अपाय इस नियम के अनुसार और जैसे वो छूट गया तो फिर ब्रह्मज्ञ ब्रह्मरूप हो करके ब्रह्म इस नाम से ही कहा जाएगा ब्रह्म के समाप्त नहीं होता स्वरूप ब्रह्मज्ञ का जो वास्तविक स्वरूप है जैसे नदी का वास्तविक स्वरूप समुद्र है वह अपने वास्तविक स्वरूप से अवस्थित होकर के वास्तविक स्वरूप को जिस नाम से कहा जाता है उस नाम से व्यवहार होता है नदियों का समुद्र में मिलने के बाद समुद्र इस नाम से ही ऐसे ब्रह्मज्ञ का शरीर छूटने पर ब्रह्मज्ञ ब्रह्म रूप से अवस्थित है तो ब्रह्म इस नाम से ही कहा जाएगा पुरुष इत्तेव आचक्षते शिष्ट लोग उसे पुरुष कहते हैं पुरुष का अर्थ है पूर्णत्वात्त पुरुष जो पूर्ण वस्तु है देश काल वस्तु से अपरिचिन्न है सजातीय विजातीय सोगत भेद रहित है वो है पूर्ण वस्तु अब बावनवे श्लोक में जिस ब्रह्म को प्राप्त करने के बाद जीवात्मा पूर्णता को प्राप्त करता है उस ब्रह्म का तटस्थ लक्षण बताया जा रहा है दो श्लोकों में तो त्रेपनवे श्लोक का उच्चारण कर लेभान्ना पर लाभ हो यखान्ना परम सुखम तद्ब्रह्मेति तद तो य्रेतीवधारो यदोर्त्यसंबंध एक नियम है ना नद और शब्द इन दोनों का नित्य संबंध है तो यत शब्द जिस अर्थ का परामर्शक बनेगा उसी अर्थ का परामर्शक हुआ करता है शब्द। तो तत्शब्द त्रेपनवे श्लोक में तीन पादों में तीन बार यथ शब्द का प्रयोग है ये तीनों य शब्द जिस अर्थ के परामर्शक बनेंगे उस अर्थ का परामर्शक चौथे पाद के प्रारंभ में प्रयुक्त जो शब्द है वो बनेगा परामर्शक कहते बोधक को ज्ञान कराने वाले को वाचक परिलक्षक तो ये तीन यथ शब्द किसको बता रहे हैं ब्रह्म को तीनों यथ शब्द परामर्शक है ब्रह्म के यानी ऐसी वस्तु का बोधक ये तीनों यथ शब्द बन रहे हैं जिस ओ वो ब्रह्म ही निकलता है उसका अर्थ जैसे ये है कि इसमें तो ये लाभ यल्लाभ षष्टि तत्पुरुष समास है ये, ऐसे युखा तो में भी यश सुखम युखम और यश ज्ञानम यज्ञ ज्ञानम जितने पंचमयंत ये लाभात तो ये एक पंचमयंत शब्द है और यत सुखात तो एक पंचमयंत शब्द है और यज तो एक पंचमयंत शब्द है पंचमयंत पद में भी उत्तर में लाभ शब्द एक है समास में और पूर्व में यथ शब्द है और एक प्रथमांत लाभ शब्द है इसलिए प्रथम पाद में लाभ शब्द का दो बार प्रयोग हुआ है एक सामासिक यत लाभात में पंचमींत यत लाभात शब्द में भी लाभ शब्द है और एक है प्रथमांत तो संसार में लाभ भी होता है दो प्रकार का लाभ है दो प्रकार का सुख है और दो प्रकार का ज्ञान है उसमें से एक लाभ ऐसा है जो उत्कर्ष अपकर्ष रूप जो सातिश है अतिशय है उस अतिशय से, से रहित है निर्विशेष है निरपेक्ष है उसमें कोई उत्कर्ष अपकर्ष नहीं है वो सर्वश्रेष्ठ लाभ है एक और दूसरा दूसरी कोटि में आने वाले लाभ है सांसारिक किसी को यदि करोड़ रुपया मिल गए लाभ हुआ कि नहीं व्यापार में किसी को सौ करोड़ मिल गए तो करोड़ रुपया मात्र जिनको लाभ हुआ उसकी अपेक्षा सौ करोड़ जिसको लाभ हुआ उसका लाभ उत्कृष्ट है ना इसका उस लाभ की अपेक्षा निकृष्ट है ये उत्कर्ष अपकर्ष युक्त लाभ है सातिशय लाभ है इसमें तारतम्य है दो मित्रों का शरीर छूटा एक दोनों स्वर्ग गए लेकिन एक बन गया इंद्र स्वर्ग का राजा और एक बन गया केवल स्वर्ग की प्रजा कभी राजा के दरबार में जाने का भी सुअवसर उपलब्ध नहीं होगा सामान्य प्रजा बन के रहा स्वर्ग की तो दोनों को स्वर्ग का लाभ तो हुआ लेकिन उसमें भी सातिशयता है तारतम्य है लोकांत पाती जो मुक्तियां हैं सालोप्य सामीप्य सारूप्य सायुज्य इनमें भी उत्कर्ष अपकर्ष भाव है सायुज्य मुक्ति पाने वाले भी अपने उपास्य के कार्यक्रम संघात से अलग कार्यक्रम संघात वाले तो नहीं होते हैं लेकिन ब्रह्मसूत्र में भगवान व्यास जी ने कहा उनमें जो लाभ होता है सायुज्य वाले को भोग में तो ब्रह्मलोक की समानता है जिसका सायुज्य प्राप्त किया वे हिरण्यगर्भ और सायुज्य भावापन्न हिरण्य गर्भ के उपासक इनमें भोग एक जैसा होगा लेकिन हिरण्यगर्भ में जो पंचीकरण पूर्वक स्थूल जगत का कर्तृत्व स्थिति का हेतुत्व और विनाशकत्व है वह इनमें नहीं रहेगा इसलिए जगत व्यापार वर्जम ऐसा एक ब्रह्मसूत्र आता है ब्रह्मसूत्र में इस, तो वहां पर भी एक सीमित ऐश्वर्य हुआ न हुआ बिल्कुल हिरण्यगर्भ को जैसा सुख मिल रहा ऐसा ही उनको मिल रहा है लेकिन हिरण्यगर्भ में जो जगत व्यापार है उत्पत्ति आदि वह करने का सामर्थ्य उनमें नहीं आएगा तो उत्कर्ष अपकर वहां भी रह गया ना एकदम एक ही कार्यक्रम संघात में अहंता रहने पर भी ऐसी साति सहयता जिस लाभ में न हो ऐसा लाभ है ब्रह्म लाभ निर्विशेष ब्रह्म का स्वरूप जिसे प्राप्त हुआ चाहे गंगा सागर में पूर्व की ओर जाकर के गंगा जी सागर को प्राप्त कर ले या नर्मदा जी पश्चिम में जाकर के सागर को प्राप्त कर ले। सागर को प्राप्त करने के बाद नर्मदा जी के सागर स्वरूप में और गंगा जी के सागर स्वरूप में कोई अंतर है क्या दोनों को भी सागर यानी समुद्र ही कहा जाएगा उससे पहले तक तो दोनों में अंतर एक पूर्व की ओर बह रही है एक पश्चिम की ओर बह रही है एक का नाम गंगा जी है एक का नाम नर्मदा जी है ये अंतर जब तक उपाधि है तब तक तो है लेकिन समुद्र में मिलने के बाद कोई अंतर यानी अतिशयता तारतम्य नहीं है ऐसे ही जो निर्विशेष ब्रह्म भाव है ब्रह्म का लक्षण किया जा रहा है ना कि जिस का लाभ होने पर दुष्ट उस लाभ से उत्कृष्ट दूसरा कोई भी लाभ नहीं होता तो जिसके लाभ से उत्कृष्ट अन्य कोई भी लाभ नहीं है तत् ब्रह्म ऐसा नु करिए तद ब्रह्म इति अवधारयेत याभा अपरम लाभम अपरो लाभो नास्ती इति ने भ्रिगु को वरुण जी ने ब्रह्म का लक्षण तटस्थलक्षता यूता जायते ये नाता जीवन यी अभी संविशति तद्जिज्ञास्व त्रह्म तद जगत उत्पत्ति स्थिति लय हेतु जो होगा वो ब्रह्म है ये ब्रह्म का तटस्थ लक्षण है उसमें जगत उत्पत्तियादि हेतुत्व ये उपलक्षण होने से तटस्थ लक्षण होने से उपाधि में रहेगा और उससे परिलक्षित जो होगा तटस्थ लक्षण से वो निर्विशेष ब्रह्म ही होगा निर्विशेष ब्रह्म जिज्ञास हुए निर्णय भी ब्रह्म के रूप में आनंदम ब्रह्म नो विद्वान न विभेती कुतश्चन इत्यादि में निर्विशेष आनंद रूप से ही ब्रह्म का निर्धारण किया इसलिए उपसंहार जिससे हुआ है समझना चाहिए कि उपक्रम में वर्णित जगत आदि कारण रूप ब्रह्म वही है आनंद स्वरूप है तो ऐसे यहां पर तटस्थ लक्षण है कि जिस के लाभ से और संसार में कोई भी दूसरा लाभ नहीं है उत्कृष्ट उसे कहा जाता है ब्रह्म ऐसा निश्चय करो ये ब्रह्म का ये स्वरूप है उसे गीता में कहते हुए कहा ज्ञान के समय कि अपरम लाभम मन ना अधिकम तत जिस ब्रह्म स्वरूप का आत्म रूप से अनुभूति रूप लाभ को छोड़ करके दूसरा कोई उत्कृष्ट लाभ नहीं मानता वो है परम लाभ उत्कृष्ट लाभ उत्कर्ष उसमें है नहीं ऐसे उत्कर्ष अपकर्ष भाव से रहता है ये उत्कृष्ट लाभ शब्द का अर्थ निकलेगा निरतिशय लाभ है वो तो यहां से लाभ लाभ में षष्टि राहो शिरह के तरह अभेद अर्थ में सामना जिसका लाभ हो रहा है वह कोई अलग हाँ, लाभ शब्द का अर्थ तो होगा अनुभूति नित्य प्राप्त की प्राप्ति का अर्थ होता है उसकी अनुभूति रोग किस रूप में होगी मय के रूप में मय के रूप में पुराण को छोड़ करके ब्रह्म के दूसरा कोई उत्कृष्ट लाभ है नहीं इसी से कृतार्थता है केन मंत्र बताता है और यद सुखान अपरम सुखम तो यश से सुखम यद सुखम इसमें षष्टि है राहु शिरा के तरह अभेदार्थ नहीं तो इसलिए जिसका सुख है वो अलग और सुख अलग ऐसा नहीं सुख स्वरूप जो ब्रह्म है उस ब्रह्म से अपर यानी अन्य दूसरा कोई उत्कृष्ट सुख है नहीं जिस ब्रह्म के स्वरूप सुख से अलग उत्कृष्ट सुख है नहीं उस उत्कृष्ट सुख को घुमा को ब्रह्म इति अवधारियत तो ऐसा नहीं करिए और न अपरम ज्ञानम मुंडक मंत्र मुंडक उपनिषद में आचार्य अंगिराजी ने सोनक जी को दो विद्याएं बताई है ना कि द्वे दिदे वेदी तवे पराचय व अपराच एक पराविद्या है एक अपराविद्या विद्या है और पराविद अपराविद्या कौन है कहते हैं सारे वेद वेदांग ये सब अपरा विद्या और पराविद्या कौन है तो पराविद्या विद्या है अहम ब्रह्मास्मी ह साक्षात्कारात्मिका वृत्ति परा का ल, परा विद्या का लक्षण करते हुए भगवान भाष्य का वेद ने बताया कि अथ परा तद अक्षरम अधिगम्य कहते हैं परा विद्या वह है जिससे उस अक्षर की प्राप्ति हो तद अक्षरम तो अक्षरम के साथ प्रयुक्त जो शब्द है मुंडक मंत्र में अक्षर शब्द से निर्विशेष ब्रह्म को भी यानी पुरुष को भी बताया गया है और अव्यक्त को भी बताया गया कारण उपाधि को भी ह्यक्षरा परत पर इसमें अक्षर शब्द अव्याकृत का परामर्शक है गीता में जिसे अक्षर पुरुष कहा गया है एक क्षर पुरुष एक अक्षर पुरुष और एक पुरुषोत्तम बताया गया है ना? तो जो अक्षर पुरुष है गीता का वो है अक्षरा परत पर में अक्षरात् पद का अर्थ मुंडक उपनिषद के नाम कठ में उसे कहा गया है अव्यक्तात् पुरुष पर में अव्यक्त शब्द से तो कठोपनिषद का अव्यक्त मुंडक का पंचमे अंत अक्षरात् पद और गीता का अक्षर पुरुष पन्द्रह अध्याय ये तीनों शब्द एक अनादि अनिर्वचनीय अविद्या रूप को बताते हैं अव्याकृत को बताते हैं तो अक्षर शब्द मुंडक में अव्यक्त के लिए भी आया ना? तो यदि अथ परा यद अक्षरम अधिगम्यते में तथ शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे और खाली ये कहेंगे परा विद्या के लक्षण में अथ परा यरम अधिगम्य थे तत्को हटा देंगे तो अक्षर शब्द से तो मुंडक में अव्यक्त को भी कहा गया है तो कोई अक्षर शब्द क से अव्यक्त को लेकर परा के पराविद्या के लक्षणभूत वाक्य में ये अर्थ करेगा उसका कि पराविद्या वह है जिससे अव्यक्त की प्राप्ति हो तो वो हो जाएगा ईशा व श्युपनिषद में जो प्रकृति लय बताया है असंभूति शब्द का अर्थ है प्रकृति अव्यक्त ही और असंभूति की उपासना का फल है असंभूति में यानी प्रकृति में विलय वो भी पुरुषार्थ है उसको भी चाहते है लोग जैसे प्रकृति में लीन होने का अर्थ है लंबे समय के लिए सोते रहना तो सोना ये पुरुषार्थ है कि नहीं पुरुषार्थ कहते है जीव जिसे चाहता है वह जीव को स्वाभाविक निद्रा यदि नहीं आ रही हो तो बेचैन हो जाता है चाहता ये न केन प्रकार ये न मुझे निद्रा आ जाए उसके लिए नहीं आ रही तो डॉक्टर से औषधिया दी दि लेगा तो जो चाहता है उसी को पुरुषार्थ कहते हैं तो नींद चाहता है और वो नींद व्यावहारिक जगत में जो आती है कुछ घंटों की आती है उसके बाद स्वाभाविक रूप से जगी जाता है लेकिन चाहता है लंबी निद्रा हो जाए कुंभकर्ण से भी अधिक तो वो है प्रकृति लयात्मक निद्रा प्रकृति में सुसुप्ति के समय भी तो अंतकरण का विलय हो जाता है ना अविद्या में और अंतकरण जिसके आश्रित हुआ माना जाता है अंतकरण उपजित जो चैतन्य है वो भी तदात्मक है उपाधि रूपी है ना तो प्रकृति रूप हो जाएगा प्रकृति विलय हो जाएगा ऐसे अक्षर शब्द से हम यदि अव्यक्त को लेंगे पराविद्या के लक्षण में तो पराविद्या वो है जो अव्यक्त की प्राप्ति करा दे वो तो हो जाएगी प्रकृति की उपासना असंभूति की उपासना उस असंभूति की उपासना को पराविद्या कहना पड़ेगा इसलिए शब्द का प्रयोग किया तो शब्द व्यावर्तक है आ, अक्षर शब्द का जो अव्यक्त एक अर्थ है एक ब्रह्म भी अर्थ है तो अव्यक्त अर्थ का व्यावर्तक बनेगा तत्शब्द विशेषण और शब्द से किसको लिया जाएगा दिव्यो दिव्योमूर्त पुरुष इत्यादि में बताया गया जो पुरुष है स्वयं प्रकाश अमूर्त सबायाभ्यंतर जन्माधि विकार रहित और इस अव्यक्त से भी पर जो परत्व की पराकाष्ठा है वह अक्षर तद अक्षर है और उसकी आत्मरूप से उपलब्धि अनुभूति वो है पराविद्या विद्या अथ परा ये तद अक्षर हम अधिगम्य और उस परा का मय के रूप पराविद्या का ये लक्षण हुआ उसी को यहां पर बताया जा रहा है ज्ञान शब्द से तो जिसका ज्ञान यानी ब्रह्म का ज्ञान क्या करता है ब्रह्म ज्ञान को छोड़ करके अपरम ज्ञानम नास्ति दूसरा कोई उत्कृष्ट ज्ञान नहीं है आम ब्रह्मास्मि इस ब्रह्म ज्ञान को ही सर्वोत्कृष्ट ज्ञान कहा गया है तो इस ज्ञान का विषय जो प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म है उसे ब्रह्म इति अवधारित ऐसा न करना उस अखंडाकाराकारित वृत्ति का जो आलंबन है वृत्ति व्याप्ति जिस विषय है चरम वृत्ति का जो आलंबन है उसे कहा जाएगा ब्रह्म तो ये ब्रह्म के लक्षण हुआ जिसके लाभ से उत्कृष्ट दूसरा कोई लाभ नहीं जिसके स्वरूभूत सुख से उत्कृष्ट दूसरा कोई सुख नहीं जिसके ज्ञान से उत्कृष्ट दूसरा कोई ज्ञान नहीं है बाकी सब अपरा विद्या की उपासना भी अपराविद्या है और कार्य ब्रह्म की उपासना भी अपराविद्या है और कर्म भी अपराविद्या है अपरा विद्या में प्रश्न उपनिषद में स्पष्टीकरण करते हुए इन सब सभी को बताया कर्म तथा तो उपासनाओं को और पराविद्या है ज्ञान अहम ब्रह्माष्टमी चरम वृत्ति तो तद ब्रह्म इति अवधारय लेकिन ये ज्ञान होता है अपरा विद्या का जिसने अनेकों जन्मों तक अनुष्ठान किया है इसलिए अपरा विद्या को निकृष्ट नहीं समझना निकृष्ट हमारे लिए तो जब तक चित्त स्वदोष है मल विक्षेप नामक दोष से युक्त है तब तक अपरा विद्या आवश्यक है इसके बिना नहीं हो पाता पराविद्या का लाभ अहम ब्रह्माष्टमी वृत्ति चित्त में बनेगी ही नहीं जिसने पूर्व जन्मों में और इस जन्म में अपराविद्या से निवर्त्य दोषो से दो मुक्ति नहीं पाई है वो अपराविद्या से ही होगी अपरा विद्या अनुष्ठे विद्या कर्मोपासना का अनुष्ठान जिसने कर लिया उसी का चित्त शुद्ध होगा और उसी शुद्ध चित्त में अहम् ब्रह्मास्मि यह साक्षात्कार उदय होगा अन्यथा नहीं इसलिए जो शुद्ध चित्त है उसके दृष्टि से अपरा विद्या निकृष्ट है और सर्वोत्कृष्ट है ये ब्रह्म विद्या क्योंकि ब्रह्म विद्या का एक बार फल प्राप्त हो जाए तो फिर और कुछ प्राप्तव्य शेष रहता ही नहीं है कोई ज्ञातव्य शेष रहता ही नहीं है यही तो सोनक जी ने पूछा था कि जिसको जानने से सब कुछ जाना जाता है वो कौन है उसके लिए पराविद्या का विषय भूत जो ब्रह्म है उसे जान लो तो फिर कोई ज्ञातव्य शेष नहीं रहेगा ये बताएगा हम तो इस प्रकार ये जो त्रेपनवा श्लोक है इसमें तटस्थ लक्षण बताया गया चौवनवे श्लोक में भी ब्रह्म का तटस्थ लक्षण ही बताया जा रहा है चौवनवे श्लोक की चर्चा हम लोग करेंगे कल आज भी और कल भी भीमंथनादी है आज गणपति यज्ञ है तो अभी सांख्यकारिका का पाठ होगा सांख्यकारिका के पाठ के बाद उधर तो माइक चलेगा तो यहां पर वो व्याकरण का पाठ कर सकते हैं व्याकरण होता है या तर्क होता भी अभी तो व्याकरण का कर सकते हैं साथ में है, पूर्णिमा आज सात बजे शाम को लग रही है तो मध्यान्ह मध्य रात्रि में आज है पूर्णिमा कल रात सात आठ बजे तक है आठ बजे तक तो मध्य रात्रि में नहीं रहेगी इसलिए जो शरद पूर्णिमा जिस दिन हम लोग जागरण करते हैं खीर बना करके रखते हैं छत पर बैठते हैं रात्रि बारह बजे तक जागरण करते हैं रात्रि बारह बजे बराबर चंद्रमा शिर के ऊपर आ जाता है वो तो आपके ऊपर भी अमृत की वृषा हो जाती है उनके किरणों में अमृत रहता है ऐसे तो हमेशा रहता है इसलिए उनको सुधांशु कहा जाता है चंद्रमा को लेकिन शरद पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से लबालब अमृत से रहती है सूर्य किरणें और वो खीर के प्रसाद में पड़ती हैं तो और वो प्रसाद ग्रहण करते हैं तो अच्छा रहता है बारह बजे तक ऐसे ही बैठे रहेंगे तो मनन और निधि ध्यान करते हुए तो नब्बे प्रतिशत तो सोते हुए मिलेंगे इसलिए यहाँ की परंपरा के अनुसार प्रात स्मरणीय महाराज जी ने एक परंपरा शुरू की थी कि रात्रि 12 बजे तक अपने को जगना है तो अंत्यक्षरी होती है अंत्यक्षरी का अर्थ होता है जो एक श्लोक बोला उसका अंतिम जो वर्ण होगा उससे प्रारंभ होने वाला दूसरा श्लोक बोलना है यह सब प्रतियोगिता होगी रात्रि नौ बजे से 9.30 बजे से समझ लो नौ बजे से बारह बजे तक तीन घंटे और सबको आना है और श्लोक भी बोलना है और श्लोक जो कोई नहीं बोलना है पहला श्लोक जहां समाप्त हुआ जिस वर्ण से समापन हुआ पूर्व श्लोक का दूसरे श्लोक का प्रारंभ उसी वर्ण से करना है ऐसे अंत्याक्षरी भी होगी अपने ग्रंथालय के छत के ऊपर इंद्रदेव की कृपा जैसी अभी है ऐसी रही यदि रात्रि में भी तो वहां बैठेंगे नहीं तो यहाँ द्वैत मंडप में बैठेंगे आ? तो यही तो कहा इंद्रदेव की कृपा यदि रही तो बारिश नहीं होगी ओम पूर्ण मदह पूर्ण पूर्ण मुदच्यते पूर्णस्पूर्णमाय पूर्णमेवशिष्य शाति शाति शाति शंकर शंकरचार्यवं बादराय सूत्र भाष्य भगवत ईश्वर पुरात्मे मूर्ति व्यादेहाय